सूक्ष्म चीजों का संसार दूसरा भाग अच्छा होगा कि पहले तुम से अवलोकन करने का सही तरीका एक बार फिर से दोहरा लो सूक्ष्मी से अवलोकन का सही तरीका सूक्ष्मदर्शी के भागों का चित्र यह दिया गया है इसके सहायता से सूक्ष्मदर्शी के भागों को अच्छी तरह पहचान लो एक अब आपने सूक्ष्मदर्शी की निम्नलिखित जांच करो का लेंस की टोपी या लेंस कैप हटाकर लेंस निकालो क्या वह साफ सुथरा है यदि नहीं तो उसे एक मुलायम कपड़े से साफ कर लो खा क्या पेंच पेंच घुमाने पर लेंस नीचे होता है पेंच है यदि ढीला तो उस पर छड़ा हुआ वाल्व टुकड़ा बदल लो गुष्मी का शीशा या दर्पण हमेशा साफ होना चाहिए उसे घुमाकर ऐसे कोण पर रखो कि लेंस में से देखने पर तेज प्रकाश दिखाई दे दो, की पट्टी या स्लाइड को तरह दो साफ कपड़े से पहुंच लो तीन सूक्ष्मी से किसी भी वस्तु को देखने के लिए लेंस को ऊपर नीचे करके ऐसी स्थिति में लाना पड़ता है जिससे कि वह वस्तु बिल्कुल साफ दिखने लगे इस क्रिया को फोकस करना कहते हैं ऐसा करते हुए कई बार लेंस उस पानी को छू जाता है, जिसमें वह वस्तु रखी होती है इस प्रकार लेंस को गीला होने से बचाने के लिए पॉलिथिन की थैली का कवच बनाने का एक तरीका नीचे दिया गया है पॉलिथिन की एक साफ और पारदर्शी थैली काटो कि उसकी एक परत अलग हो जाए। अब ब्लेड से इस परत के लगभग दो वर्ग सेंटीमीटर साइज के चौकोर टुकड़े काट लो ये चौकोर टुकड़े ही कवच है इस प्रकार प्लास्टिक के बने बना कवच भी मिलते हैं चार जब किसी वस्तु को देखना हो तो कांच की पट्टी पर ड्रॉपर से एक बूंद पानी डाल लो उस वस्तु को सुई या चिमटी से उठाकर पानी में रखो पॉलिथीन का कवच पानी की बूंद और उस वस्तु पर रखो यदि कवच के आसपास ज्यादा पानी हो तो छन्ना कागज से इतना पानी सोख लो कि कवच और वस्तु स्लाइड पर टिक नहीं। टे इस पट्टी को सूक्ष्मी पर रखो और इधर उधर इस प्रकार सरकावो की वह वस्तु लेंस के ठीक नीचे आ जाए लेंस को ऊपर नीचे करके उस वस्तु को फोकस करो अब दर्पण को घुमाकर प्रकाश की मात्रा घटावो बढ़ावो और वस्तु का अवलोकन करो